पत्रावली १४४ श्री हरिदास बिहारीदास देसाई को लिखित ५४१ सौ डियर मोर्न एवेन्यू शिकागो नवंबर अठारह सौ प्रिय दीवान जी आपका पत्र पाकर मैं आनंदित हुआ मैं आपका मजाक समझता हूँ परंतु मैं कोई बालक नहीं हूँ जो इसे टाल दिया जाऊँ लीजिए अब मैं कुछ और लिखता हूँ उसे भी ग्रहण कीजिए संगठन एवं मेल ही पाश्चात्य देशवासियों की सफलता का रहस्य है यह तभी संभव है जब परस्पर भरोसा सहयोग और सहायता का भाव हो उदाहरणार्थ यहाँ जैन धर्मावलंबी श्री वीरचंद गांधी हैं, जिन्हें आप बम्बई में अच्छी तरह जानते थे ये महाशय इस विकट शीतकाल में भी निरामिष भोजन करते हैं और अपने देशवासियों एवं अपने धर्म का दृढ़ता से समर्थन करते हैं यहाँ के लोगों को वे बहुत अच्छे लगते हैं परंतु जिन लोगों ने उन्हें भेजा वे क्या कर रहे हैं वे उन्हें जाति करने की चेष्टा में लगे हैं दासों में ही स्वभावतः ईर्ष्या उत्पन्न होती है और फिर वह ईर्ष्या ही उन्हें पतितावस्था की खाई में ले जाती है यहाँ थे वे सब चाहते थे कि व्याख्यान देकर कुछ धनोपार्जन करें कुछ उन्होंने किया भी परंतु मैंने उनसे अधिक सफलता प्राप्त की क्यों क्योंकि मैंने उनकी सफलता में कोई बाधा नहीं डाली यह सब ईश्वर की इच्छा से ही हुआ परंतु ये लोग केवल को छोड़ मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में इस देश में भीषण झूठ रचकर प्रचार कर रहे हैं अमेरिकावासी ऐसी निजता की ओर कभी दृष्टिपात न करेंगे न वे ऐसी नीचता दिखाएंगे यदि यदि कोई मनुष्य यहां यहां आगे बढ़ना चाहता है तो सभी लोग यहां उसकी सहायता करने को प्रस्तुत हैं आप भारत में मेरी में मेरी प्रशंसा एक भी पंक्ति किसी समाचार पत्र हिंदू में लिख लिखिए तो दूसरे ही दिन सब मेरे विरुद्ध हो जाएंगे क्यों यह गुलामों का स्वभाव है वे अपने किसी भाई को अपने से तनिक भी आगे बढ़ते हुए देखना नहीं सहन कर सकते क्या आप ऐसे छुद्र लोगों की स्वतंत्रता स्वावलंबन और भ्रातृप्रेम से उद्बुद्ध इस देश के लोगों के साथ तुलना करना चाहते हैं संयुक्त राज्य के स्वतंत्र किए हुए दास निग्रो ही हमारे देशवासियों के सबसे निकट आते हैं दक्षिण अमेरिका में वे दो करोड़ निग्रो अब स्वतंत्र हैं वहाँ गोरे तो बहुत थोड़े हैं फिर भी वे उन्हें दबा रखते हैं जब उन्हें राज नियम से सब अधिकार मिले हुए हैं तब क्यों इन दासों को स्वतंत्र करने के लिए भाई भाई में खून की नदियाँ बही वही ईर्षा का अवगुण ही इसका कारण था इनमें से एक भी निग्रो अपने निग्रो भाई का यश सुनने को या उसकी उन्नति देखने को तैयार न था तुरंत ही वे गोरों से मिलकर उसे कुचलने का प्रयत्न करते हैं भारत से बाहर आए बिना आप इसे कभी भी समझ ना सकेंगे यह ठीक है कि जिनके पास बहुत सा धन है और मान है वे संसार को अपनी गति से ज्यों का त्यों चलन, चलते रहने दें। परंतु जिनका ऐसो आराम में लालन पालन और शिक्षा लाखों पर परिश्रम परिश्रमी गरीबों के हृदय के रक्त से हो रही है और फिर भी जो उनकी ओर ध्यान नहीं देते उन्हें मैं विश्वासघातक कहता हूँ इतिहास में कहा और किस काल में आपके धनवान पुरुषों ने कुीन पुरुषों ने पुरोहितों ने और राजाओं ने गरीबों की ओर ध्यान दिया था वे गरीब जिन्हें कोल्हू के बैल की तरह फेलने से ही उनकी शक्ति संचित हुई थी परंतु ईश्वर महान है आगे या पीछे बदला मिलना ही था और जिन्होंने गरीबों का रक्त चूसा जिनकी शिक्षा उनके धन से हुई जिनकी शक्ति उनकी दरिद्रता पर बनी वे अपनी बारी में सैकड़ों और हजारों की गिनती में दास बनाकर बेचे गए उनकी संपत्ति हजार वर्षों तक लूटती रही और उनकी स्त्रियां और कन्याएं अपमानित की गई क्या आप समझते हैं कि यह कारण ही हुआ भारत के गरीबों में इतने मुसलमान क्यों हैं यह सम मिथ्या बकवाद है कि तलवार की धार पर उन्होंने धर्म बदला जमींदारों और पुरोहितों से अपना पिंड छुड़ाने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया और फलतः आप देखेंगे कि बंगाल में जहाँ जमींदार अधिक हैं, वहां हिंदुओं से अधिक मुसलमान किसान हैं लाखों पदित और पतितों को ऊपर उठाने की किसे चिंता है विश्वविद्यालय की उपाधि लेने वाले कुछ हजार व्यक्तियों से राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता कुछ धनवानों से राष्ट्र नहीं बनता यह सच है कि हमारे पास सुअवसर कम है परंतु फिर भी तीस करोड़ व्यक्तियों को खिलाने और कपड़ा पहनाने के लिए उन्हें आराम से रखने के लिए बल्कि उन्हें ऐसो आराम से रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त है हमारे देश में नब्बे प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं किसे इसकी चिंता है इन बाबू लोगों को इन देशभक्त कहलाने वालों को इतना होने पर भी मैं आपसे कहता हूँ ईश्वर हैं यह ध्रुव सत्य है हँसी की बात नहीं वही हमारे जीवन का नियमन कर रहा है और यद्यपि मैं जानता हूँ कि जाति सुलभ स्वभाव दोष के कारण ही गुलाम लोग अपनी भलाई करने वालों को ही काट खाने दौड़ते हैं फिर भी आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए आप जो उन इनेगिने लोगों में से हैं जिन्हें सत्कार्यों से सदउद्देश्यों से सच्ची सहानुभूति है जो सच्चे और उदार स्वभाव वाले और हृदय और बुद्धि से सर्वथा निष्कपट हैं आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए हे कृपा मई ज्योति चारों ओर के घिरे हुए अंधकार में पथ प्रदर्शन करो मुझे चिंता नहीं कि लोग क्या कहते हैं मैं अपने ईश्वर से अपने धर्म से अपने देश से और सर्वोपरि अपने आप से एक निर्धन भिक्षुक से प्रेम करता हूँ जो दरिद्र है अशिक्षित है दलित है उनसे मैं प्रेम करता हूँ उनके लिए मेरा हृदय कितना द्रवित होता है इसे भगवान ही जानते हैं वे ही मुझे रास्ता दिखाएंगे मानवीय सम्मान या छिद्रन्वेषण की मैं रत्ती भर भी परिवाह नहीं करता मैं उनमें से अधिकांश को नादान शोर मचाने वाला बालक समझता हूं। सहानुभूति एवं निस्वार्थ प्रेम का मर्म समझना इसके लिए कठिन है मुझे श्री रामकृष्ण के आशीर्वाद से वह अंतरदृष्टि प्राप्त हुई है मैं अपनी छोटी सी मंडली के साथ काम करने का प्रयत्न कर रहा हूं। वे भी मेरे समान निर्धन भिक्षुक हैं। आपने इसे देखा है दैवी कार्य सदैव गरीबों एवं दीन मनुष्यों के द्वारा ही हुए हैं आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्रभु में अपने गुरु में और अपने आप में अखंड विश्वास रख सकूं। प्रेम और सहानुभूति एकमात्र मार्ग है प्रेम ही एकमात्र उपासना प्रभु आपके और आपके स्वजनों की सदा सहायता करे साषीर्वाद विवेकानंद